संवेद्नाँ संवेद्नाँ के पंख ब्लॉक की, की एक, एक और पेशकश, पेश दिव्य दृष्टि दिव्य दृष्टि के श्रव्य संसार में प्रस्तुत है विनोद कुमार दावे की कुछ गजलें। एक खिजा के रखवाले खिजा के रखवाले बाग में बाहर आने नहीं देते मेरे, मेरे गुलशन के खार ताजी, ताजी हवा लाने नहीं देते वो एक, एक नजर देख लेते दे, दे, मेरे बिगड़े हालात को तो, तो बदलते मौसम गमों, गमों के, के बादल छाने नहीं देते काश काश, काश, काश उनके पास वक्त होता आखों में देखने का तो मेरे अश्क उन्हें बेरुखी से जाने नहीं देते अंधेरा बहुत है तुम्हारे दिल की बस्ती में क्यों दिल में कोई ज्योत जलानी नहीं देते तुम्हें पानी का जुनून दिल पर सवार तो है मगर तुम खुद को खोने नहीं देते हमें पाने नहीं देते सिलसिला थम जाएगा इश्क, इश्क से नाराजगी का नफरत की ये दीवार क्यों गिराने नहीं देते हमारी बोलचाल इस हद तक बंद है दिल से दिल को भी बुलाने नहीं देते बुनियाद इस घर की खोखली हो चुकी है तुम जर्जर -जर जर -जर मकान, जर -जर मकान क्यों गिराने, गिराने नहीं देते खिजा के रखवाले बाग में बाहर आने, आने नहीं देते मेरे गुलशन, गुलशन के खार आर, ताजी, ताजी हवा लाने नहीं देते दो, दो रात की रंजिशे रात की रंजिशे मिटाकर तो देखो आफताब दिलों में उगाकर तो देखो सहर कोई जादूगरी कोई बाजीगरी नहीं अंधेरों का गला दबाकर तो देखो मुश्किलें दुश्वारियां तो रास्तों की शोभा है अपने कदमों को बढ़ाकर तो देखो ये अकाल खुदा या मौसम का कुसूर नहीं हर आंगन में पेड़ लगाकर तो देखो कब तलक यूं अंधेरों से मुह छिपाते फिरोगे एक दिया दीपक जलाकर तो देखो रात की रंजिशे मिटाकर तो देखो आफताब दिलों में उगाकर तो देखो आफताब दिलों में उगाकर तो देखो तीन कितने अरमान दिल में छुपा लाया है कितने अरमान दिल में छुपा लाया है कोई है शख्स जो मेरा अपना साया है उसकी कमसीन आँखों ने जब से कहा मुझे पागल मेरा दिलो दिमाग बड़े शौक से पगलाया है वो जब से रूठ गई है मुझसे मैंने ऐसा देखा है मेरे, मेरे गुलशन का, का फूल फूल पत्ता पत्ता, पत्ता, पत्ता कुमलाया मत, मत रख मुझसे मेरे सनम।, सनम दिल भी, भी पूछे, पूछे मेरा तू तो अपना है या पराया है नजर नहीं हटती मेरी तेरे सुंदर सुंदर चेहरे से मैं तो तेरा हो चुका हूँ जब, जब तूने गले लगाया है दिल की हर, हर धड़कन पर, पर, पर तेरे, तेरे इश्क, इश्क का खुमार है आखों के रस्ते से होकर सांसों में तुझे सांसों में बसाया है तेरे नैनो से, से मेरे प्यार का रंग कभी न उतरेगा तू मेरे रंग में रंगी है जब से तुमको अपनाया है चार तुम्हें ना भूल, भूल पाते हैं, हैं, हैं, हैं हम, हम खामोश हैं, हैं, हैं, हैं मगर, मगर तुम्हें हैं भूल न पाते हैं, हैं, हैं। दिल, दिल से सदा, सदा देकर बुलाते हैं और तो क्या करें दुनिया के रिवाजों का आओ मेरे यार इनकी होली जलाते हैं इन दीवारों को कभी तो गिरना है ही हम दोनों मिलकर ये दूरी मिटाते हैं नफरत के आगोश में जी लिए जिन्हें जीना था हम तो खुशबूए इश्क की हवा चलाते हैं मत रहो उदास इन हसीन लम्हों के दरमियान थोड़ा तुम मुस्कुरा दो थोड़ा हम मुस्कुराते हैं।, हैं हम, हम, हम खामोश हैं।, हैं।, हैं, मगर, मगर तुम्हें है, है, भूल न पाते हैं दिल से सदा देकर तुम्हें गो तो बुलाते हैं, हैं। तुम्हें गो तो, तो बुलाते हैं अभी आप सुन रहे थे विनोद कुमार दबे की कुछ गज़लें, वाचक स्वर भारती परिमल।